शिवपुराण रुद्ध संहिता शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था प्रहार किया उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और सम्पूर्ण असुरगणों का अधिपति वह महावीर सहसा धराशाई हो गया मुने सबके देखते देखते वहीं कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेड़ु उड़ गए उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए जो पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए सहसत्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर कर पाताल में घुस गए उन सब की आशाएं भग्न हो गई थी और मुख पर दीनता छाई हुई थी मुनीश्वर जिस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई देवगणों के भय से कोई भी वहाँ ठहर ना सका उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मग्न हो गए यो कुमार को विजयी देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा तो त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गढ़ों से घिरे हुए वहां पधारे तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था वे पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु पार्वती और गुह का स्तमन किया तत्पश्चात संपूर्ण देवगण मुनि सिद्ध और चारणों ने शिवनंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुए पार्वती की स्तुति की उस समय उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की सभी प्रकार के बाजे बजने लगे विशेष रूप से जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार से गूंजने लगे उस समय वहां एक महान जयकारोत्सव मनाया गया जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त था मुने समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति के तत्पश्चात सबसे प्रशंसित तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगतजन्य भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए इधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगी ये भक्तिपूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे देव तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो तुम्हें नमस्कार है शंकरनंदन। तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तमन किया तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करते देख कर वे शंकर परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले स्कंध ने कहा भूधरों तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय हो गए ये जो मेरे माता मह नाना पर्वतश्रेष्ठ हिमवान है ये महाभाग आज से तपस्मियों के लिए फलदाता होंगे तब देवता बोले कुमार यो असुरराज तारक को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए ब्रह्मा जी कहते हैं तदनंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंच गए उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद बनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभ्यदान देकर विदा किया मुने उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ वे शिव पार्वती तथा शंकर कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए इधर परमेश्वर शिव और शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे बुने इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया अब और क्या सुनना चाहते हो